न मन प्राप्त शक्य न चक्षुषा अस्तिव अन्य देखना अथम तदुभ्य एव न नक्य वाचा न शक्यः मनसा न चक्षुसा न अति प्राप्तु शक्यः वाणी से पर को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं पर ध्यान देना विभु वस्तु की प्राप्ति ज्ञान से अतिरिक्त हो सकती है नहीं, नहीं? हाँ तो परमात्मा विभू है और अंतरात्मा है तो अंतरात्मा अंतरात्मा होने से भी प्राप्त है विभू होने से भी प्राप्त है तो प्राप्ति का क्या मतलब है यहाँ पर है ज्ञान की परमात्मा को वाणी से प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं देखो वाघ इंद्री को का hmm. बोलने का साधन है ना इसका साधन है कर्म इंद्री है कर्म करने का साधन है बोलने का साधन है तो प्राप्त नहीं हो सकता है ना प्राप्त होगा उससे हाँ तो इसलिए वाणी से प्राप्त नहीं हो सकता है ठीक है अथवा ऐसा अच्छा रहेगा की यहाँ पर वाक से वाच वाचा है तो यहाँ पर वाघ इंद्री न ले, ले। कौन उपनिषद से भिन्न वेदांत से भिन्न लौकिक वाणी वेदांत से भिन्न तो लौकिक वाणी से परमात्मा को जाना जा सकता है कि की वाणी से वाणी वेदवाणी वेद वाणी भी उपनिषद वाणी है ना तो यहाँ पर वाचा कर, कर कर लेना उपनिषद भिन्न वाणी उपनिषद भिन्न वाणी के द्वारा परमात्मा को जाना ही नहीं जा सकता है किस वाणी से जान सकते हैं तो परोक्ष जानेंगे ना इसे तो अच्छा और एक न ना कि मन से भी उसको जान नहीं सकते मन से भी जान नहीं सकते परमात्मा को चक्षुषा ना चक्षु से नहीं जान सकते चक्षु ऐसी नहीं देख सकते अस्ति ब्रुवता परमात्मा है ऐसा कहने वाला कौन है उपनिषद तो अस्ति परमात्मा है इति ब्रुवता ऐसे कहने वाले उपनिषद से भिन्न प्रमाण से अन्यत्र है भिन्न प्रमाण किससे ग्रुव कहने वाला उपनिषद परमात्मा है ऐसा कहने वाले उपनिषद से भिन्न प्रमाण से परमात्मा कैसे जाना जा सकता है तुम्हें परमात्मा को कैसे जान सकते हैं कैसे जान सकते हैं अक्षय पर्थ में जान सकते हैं क्या <deaf> परमात्मा है ऐसा कहने वाले उपनिषद से भिन्न प्रमाण से परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है याक्षय पर्थ है ठीक है मतलब नहीं जाना जा सकता है व्याख्या में आइए देखो पहले तो वाघ इंद्री से तो नहीं वाघ इंद्री क्या है कर्म इंद्री है वाचा कर्त करेंगे अथवा देखेंगे द्वारा वाचा से क्या लेंगे उपनिषद भिन्न लौकिक वाणी के द्वारा पर को नहीं जान सकते और मन से नहीं जान सकते मतलब असंस्कृत तर्क कुशल मन से पर ब्रह्म को नहीं जान सकते मन के यहाँ विशेषण क्या देख ध्यान देना मन से ही दृष्टि दृष्टते अग्रियाबुद्या मतलब सूक्ष्म मतलब क्या हुआ कि निर्मल मन से क्या मतलब हुआ निर्मल दृष्ट थे तू है मतलब निर्मल मन से परमात्मा को जाना जाता है ना तो निर्मल मन कैसा होता है संस्कृत संस्कार से युक्त होता है तो असंस्कृत मन से जान सकते है क्या नहीं। मन के दो विशेषण लगाए असंस्कृत विषय में जानने वाला मन कैसा होता है असंस्कृत होता है संस्कार युक्त मन विषय भी नहीं जाएगा असंस्कृत मन और कैसा है तर्क कुशल मन जिसमें बहुत ज्यादा तर्क करता है उससे भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है संस्कृत मन होना चाहिए तर्क मतलब शास्त्र करना तो अच्छी बात है लेकिन बहुत ज्यादा तर्क शास्त्रों की उपेक्षा करके तर्क करना वो ठीक नहीं है उससे नहीं जान पाएगा तो हाँ असंस्कृत तर्क कुशल मन से परमात्मा को नहीं जान सकते चक्षु से और, और किससे नहीं जान सकते चक्षु से नहीं जान सकते चक्षु से किसको जानते हैं रूप और रूपवान वस्तुओं को रूप और रूपवान वस्तुओं को पर ब्रह्म का स्वरूप परमात्म स्वरूप रूप है क्या रूपवान है क्या परब्रम्ह का स्वरूप में रूप नहीं है तो परब्रम्ह स्वरूप को परब्रम्ह को चक्षु से नहीं जान सकते ऐसा हुआ अच्छा अब चक्षुषा पर सभी ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण है मिला आपको जब पर सभी जानंद्रियों का उपलक्षण है घाण रसना और सब भी लिखा होना चाहिए, मिल जाएगा? वो, घ्राण रसना और ये ज्ञान इंद्रिया चाहिए ये ज्ञान इंद्रिया क्रम से गंध रस और शब्द गुणों के ज्ञान के साधन है परमात्मा इनसे भिन्न है अतः इन इंद्रियों से उसे नहीं जानते लग जाएगा ध्यान से तो कंध को जानेंगे रचना से रस को जानेंगे स्रोत से शब्द को जानेंगे परमात्मा इन सब सबसे भिन्न इसलिए इन इंद्रियों से नहीं जान सकते और देखिए आप तो अब से भी किसको जानेंगे इस स्पर्श और स्पर्शमान वस्तु को परमात्मा तो इनसे भिन्न नहीं जान सकते हैं स्रोत अच्छा अब ध्यान देना तो मन के बारे में देखिये मन किसी भी इंद्री का कार्य मन के बिना होता है तो सभी ज्ञान इंद्रियों के कार्यों में सहायक कौन है मन और मन का स्वतंत्र कार्य क्या है चिंतन मन, मनन इस्मरंन, इस्मरंन ये कैसा कार्य उसका स्मरण करना चिंतन मनन स्मरण स्मरण की कर्परिया ही है चिंतन मनन है नब देखना तो पहले जिसका अनुभव किया जाएगा उसी का स्मरण होगा है पहले जिसका अनुभव किया जाएगा उसी का मन से स्मरण होगा मतलब उससे ही मन को जा उससे मन उसी वस्तु को मन से जानेंगे किसे जिसको पहले देखा होगा पहले अनुभव किया होगा तो परमात्मा स्वरूप को पहले नहीं अनुभव किया है तो कैसे मन से भी कैसे जानेंगे मन से भी कैसे स्मरण करेंगे इस पर कहते हैं परमात्मा है ऐसा कहने वाले प्रमाण से भिन्न प्रमाण से उसे कैसे जान सकते हैं मतलब किस प्रमाण से जानेंगे उसको उपनिषद प्रमाण से किससे जानेंगे तो ध्यान देना पहले उपनिषद प्रमाण से क्या होगा उसका परोक्ष ज्ञान होगा पहले क्या होगा परोक्ष ज्ञान होगा है ना तो प्रसठ से ही परमात्मा का ज्ञान होता है और किसी भी प्रमाण से नहीं होता है और बाद में क्या करना पड़ेगा साक्षात्कार करना पड़ेगा मन तो पहले बताया था ना कि क्या करना चाहिए प्रत्याहार धारणा ध्यान सब तो बताया था ना हाँ ध्यान की एक उन्नत अवस्था तो समाज ध्यान की उन्नत अवस्था तो क्या है समाजी तो प्रत्याहार धरना ध्यान समाज सब करना चाहिए ऐसा कहते हैं नई वाचा नमन साक्यो न चक्षुष अस्तोत् अपलभ्य से अस्ति इति शक्य मन साना चक्षु शना अस्तः अन तत् कथम उपलब्ध थे तो यहाँ प्राप्त कर तुम। क्योंकि परमात्मा विभू है और विभू वस्तु की प्राप्ति उसके ज्ञान से अतिरिक्त है ना विभू की प्राप्ति उसके ज्ञान से अतिरिक्त पर छिन्न वस्तु की प्राप्ति और ज्ञान में अंतर होता है ना ज्ञान तो पहले सबसे प्राप्त करना पड़ेगा परमात्मा को वाक इंद्र से नहीं जान सकते तो और एहसास कर लो क्या उपनिषद भिन्न वाणी के द्वारा उसको वाक कर लेना क्या वाणी की उपनिषद भिन्न वाणी के द्वारा नहीं जान सकते मन से नहीं जान सकते चक्षा चक्षु से नहीं जान सकते अस्थि ऐसा कहने वाले उपनिषद भिन्न प्रमाण से उसे कैसे जाना जा सकता है अर्थात उपनिषद प्रमाण से नहीं जाना जा सकता है ऐसा तात्पर्य देखना नहीं वाचान प्राप्त कहते हैं भाष्य का स्पष्ट अर्था स्पष्टा अर्थात सहित समाप्त नहीं है अलग अलग करते है ना स्पष्टा अर्थ मतलब अस्थ मंत्र से अर्थ स्पष्टा अस्त मंत्र से अर्थात हाँ इस मंत्र का स्पष्ट है अब ये प्राणपाद है ब्रह्म सूत्र का प्राणपाद है तो सप्त ग आगे क्या बात है इति है यानी नहीं है? इति इंद्रिया हाँ सप्त ग विशेषी तत्वाच्य यहाँ पर इंद्रियां साथ ही हैं इंद्रियां साथ ही सप्त है ना सूत्र में अब देखो यहाँ पर कोई वचन आया है भ्रजानक क्या है <गण> सप्त इमे लोका, लोका ये सुरण प्राणा गुहा सया निता इमे सप्त लोका ये सात गोलक हैं लोक का तो यहाँ किया जाता है गोलक ये सात गोलक हैं रहने के स्थान है अच्छा मुंडक है ये इमे सप्त लोका ये सात लोक हैं मतलब ये सात रहने के स्थान है ये सुहासया निता प्राणा चरण थी गुहा सयाकर्त हृदय में रहने वाले हृदय गुहा में रहने वाले कौन प्राण हृदय गुहा में रहने वाले प्राण जिन में जिन गोलकों में स्थित होकर गुहा प्राण करते इंद्रिया प्राण का क्या है हृदय गुहा में रहने वाली जिन, जिन में जिन इंद्रिया करते जिनमें स्थित होकर जिन गोलकों में स्थित होकर के चरण करते संचरण करती हैं ध्यान देंगे की जागृत अवस्था में गोलको में रह करके इंद्रिया संचरण करती है और सुसुक्ति अवस्था में कहा चली जाती है हृदय में पता है तो सुस्ती अवस्था में कहा चली जाती हैं हृदय में स्थित हो जाती है इंद्रियां हृदय देखो आत्मा हृदय कहाँ है हृदय में मन कहाँ है वो अभी हृदय में।, में है सभी इंद्रियां हृदय में है और उनका ये जो नसें है ना नाड़ी नाड़ी के द्वारा उनका गोलकों से संबंध है नाड़ी के द्वारा गोरकों से संबंध है ऐसा आत्मा तो फिर कहाँ हृदय विभाव में कब रहती है के समय और अन्य समय में क्या होता है नाड़ियों के द्वारा यहाँ आ जाती हैं लेकिन उस समय भी हृदय से संबंध छूटता नहीं होगा हाँ। तो में बाहर संबंध छोड़ करके हृदय में चली जाएंगी और में जागरूकती से संबंध बिना छोड़े यहाँ तक आती है नाड़ी के द्वारा ऐसा ध्यान रखना हृदय गुआहा में रहने वाली इंद्रिया ये सुनीता जिन गोको होकर चरण के कर्तव्य विशेष चरण तिथियों में विचरण करती है सब सब्त ऐसा समझना जिन गोलकों में रहने वाली सात सात इंद्रिय नहीं नहीं हृदय में रहने वाली इंद्रिया हाँ सात सात इंद्रिया जिन गोलकों में स्थित होकर संक्षरण करती हैं तो कितनी कही गई सात इस प्रकार सातों का, का ही परलोक में गमन सुना जाता है अच्छा ये वहां पर कहा है गया है कहा गया है शब्द विशेष तत्व इस प्रकार सात इंद्रियों का ही परलोक में गमन सुना गया है और देखिए यदा संत ज्ञानी मनता था भी ये भी आई है ना भी अभी की ज्ञानी कर ज्ञानेन्द्री कि जब पांच ज्ञानेन्द्रिया मन के साथ स्थित हो जाती हैं और बुद्धि चेष्टा नहीं करती तो यहाँ गिनो कितने हुआ पंच ज्ञानेन्द्रीय हो गयी मन हो गया और बुद्धि हो गयी कुल कितनी हो गयी मन बुद्धि को अलग गिना जा रहा है अभी पांच मन और बुद्धि तो कुल कितना हुआ हाँ सात हुआ ना, हुआ ना? तो कहते हैं कि जो सात कौन कौन है तो इसके लिए बताते हैं इति योग दशायाम इस प्रकार भक्ति योग की दशा में या ध्यान योग के काल में इंद्रियों का परिगणित इंद्रियों की गणना होने से इंद्रियों की गणना होने से गणना कहाँ की गई है यदा चौथे सं बुद्धि सेना विशेष इस प्रकार ध्यान काल में इंद्रियों की गणना होने से सप्त एव की सब सप्तव इंद्रिया सब ही है इंद्रिया सात ही हैं ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने परिगणित पर यहाँ करेंगे यहाँ कर लेना है ना एक ॠतु हो गया से होना दूसरा ये चलिए तो यहाँ पर क्या है कि इंद्रिया कितनी हो गयी सात ऐसा पूर्व प्राप्त पक्ष प्राप्त होने पर उचित ग्रद कहा जाता है क्या कहा जाता है सूत्र हस्तादेस्तु स्थितो अथवा एवं ऐसा कहा जाता है सूत्र अब इसको देखो यहाँ सूत्र में स्थिति आया है ना स्थिति शरीर स्थिति शरीर मतलब शरीर में जीव के जीव स्थित होने पर शरीर में जीवात्मा स्थित होने पर क्या मतलब होगा शरीर में जीवात्मा हाँ आदान आदि लक्षण कार्यो आदान आदि रूप कार्यो में उपयोगी होने से आदान करता है ग्रहण करना ग्रहण करने में उपयोगी क्या है हस्त क्या उपयोगी है हस्त और संचरण करने में उपयोगी क्या है बाघ अच्छा और बोलने में उपयोगी क्या है वाघ इंद्री ऐसा शरीर में जीवात्मा स्थित होने पर आदान आदि रूप कार्यों में उपयोगी होने के कारण हस्तादेअ इंद्रियाण यो हस्तादी भी इंद्रिया ही हैं। ये सूत्र हो गया हस्तादि भी क्या है इंद्रिया ही है क्योंकि ये भी कार्यो में उपयोगी है शरीर में जीवात्मा स्थित होने पर आदान आदि रूप कार्यो में उपयोगिता होने के कारण हस्तादी भी इंद्रियां ही हैं तो न एवं इसलिए ऐसा नहीं है कैसा नहीं है साथ ही इंद्रिया है ऐसा नियम नहीं? नहीं। नहीं। साथ इंद्रियां है ऐसा नियम तो हस्तादी भी इंद्री है स्वीकार किया ब्रह्म सूत्र में तो अब, अब सात से अधिक इंद्रिया है इस पर प्रमाण लेते हैं दशे में पुरुषे प्राण आत्मिकादशा कहा संख्या दिया है चलिए दस इमे पुरुष आत्मा ही कि यहाँ पर पुरुष में जीव में जीव में रहने वाले इमे दस प्राणा प्राणा का कर ये दस इंद्रिया हैं आत्मा एकादश आत्मा करते मन आत्मा क्या है मन कि जीव में रहने वाली जीव के अस्तित्व रहने वाली इमे दस प्राणा ये दस इंद्रिया हैं आत्मा एकादस और मन क्या है जहाँ तो आत्म शब्दी यहाँ पर आत्म शब्द से मन कहा जाता है आत्म एकादशा में अब, के, अब देखो इसमें और पुष्टि करते हैं इंद्रिया दसिकम चा पंच चेंद्री गोचरा गीता माया है क्या इंद्रियान दसिकम चाह इंद्रियां दस हो रही कितनी हो गई ग्यारह हो गई तो एकादश इंद्रिया गीता में कही गई एकादशम मनस्त्र अच्छा एका इंद्रिया दसिकम चाहता कद नहीं है ना गीता का है अच्छा चलो एकादश मनश्या क्या है मन है अत्र यहाँ पर ग्यारहवा मन है इस इन और से। और से इंद्रियों की संख्या निश्चित होती है इस प्रकार श्रुति और स्मृति से न्यून संख्या वागा जब ग्यारह इंद्रिया कहेंगी ना मन को लेकर तो फिर जब सप्त कही जाती है तो क्यों तो न्यून संख्या वागा कथन न्यून संख्या का कथन उपकार विशेष के अभिप्रायते हैं उपकार विशेष के उपकार विशेष के अभिप्राय से है निम्न संख्या कथन या निम्न संख्या कथन उपकार विशेष के अभिप्राय वाला है मतलब यह है कि जो सात इंद्रिया ज्यादा जो इंद्रिया ज्यादा काम करती हैं उनको सात इंद्रियों का अधिक उपयोग होता है तो क्या कह दिया सब ऐसा तो निम्न संख्या का कथन कैसा है उपकार विशेष के अभिप्राय से उपकार मतलब ज्यादा उपकार करने वाली उपकार सामान्य नहीं बल्कि उपकार विशेष करने वाली ज्यादा उपकार करने वाली उपकार विशेष के अभिप्राय से उपकार विशेष को करने वाली सात है ऐसा अब ध्यान देना तो न्यून संख्या का न्यून संख्या के लिए ऐसी संगति बताई hmm. और अधिक संख्या के लिए बताते हैं अधिक अधिक संख्या व्या और अधिक संख्याओं का कथन एकादश इंद्रियों से अधिक संख्याओं का कथन मन की वृत्ति के भेद से है ऐसा जा, ऐसा जानना चाहिए अधिक संख्या का कथन क्या है मन की वृत्ति के भेद से है ऐसा सिद्ध होता है पहले आया था ध्यान देना यदि मतलब ग्यारह से कम इंद्रिया कही गई तो विशेष के अभिप्राय से और यदि ज्यादा कही जाए तो क्या होगा कि मन की वृत्ति के भेद से जैसे देखो बुद्धि को भी यदि कहीं कहीं कह दिया जाए बुद्धि को इंद्री, कहीं इंद्री के प्रसंग में बुद्धि आ जाए इंद्री के प्रसंग में अभिमान आ जाए तो फिर वहां पर बुद्धि का ख्याल हो जाएगा निश्चयात्मिकावृत्ति से युक्त मन निश्चयात्मिका वृत्ति से युक्त मन और कहीं ने उसके इंद्रिय के प्रसंग में अहंकार आ जाए तो क्या होगा अभिमान अहंकारात्मिक वृत्ति से युक्त मन ही क्या कहा गया अहंकार समझ में हाँ hmm. ये देखिएगा दसम मंत्र में ये सब बताया था दसम मंत्र में ये बात समझाई गई थी जाके दोबारा देख लेना ये जो अधिक संख्यावाद वाला hmm. अच्छा अधिक संख्या का कथन चार अधिक संख्या वाला और अधिक संख्या का कथन मन की वृत्ति के भेजते ऐसा सिद्ध होता है अमूम उपाद्य अमूम अर्थम ये उपाध्यति सर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं अस्थिति अन्य कथम तदलभ्य अस्थिति शब्दा प्रमाण शब्द है अस्थि ऐसा कहने वाले शब्द प्रमाण से मतलब उपनिषद प्रमाण से अस्थि ऐसा कहने वाले उपनिष्ठ प्रमाण से अन्य अन्य प्रमाण से कैसे उसको जान सकते हैं क्यों तस्वनिषद एक गम्यवाद क्योंकि परमात्मा का उपनिषद एक गम्यत्व है गम्य हुआ थे बोध गे तो गम्यत्व हुआ क्या थे हाँ उपनिषद एक गम्य एक एकमात उपनिषद एक गम्य परमात्मा तो उपनिषद एक गम्यो लग जाएगा भावा ऐसा भावा ऐसा। हुँ। हुँ। अच्छा। ना मंत्रमा है ये नव मंत्र कैसा था क्या नव मंत्र क्या था मनीषा मनसा विकलिप्त हो तो मन से बताया था ना साक्षात्कार होता है उसका मतलब स्थिर मन से साक्षात्कार होता है तो ये तो नव मंत्र में बताया था और फिर वो द्वादश मंत्र में बताया था कि शास्त्र के द्वारा गये हैं तो पड़ोसी ज्ञान तो शास्त्र से होता है अब दोनों अब इन दोनों साधनों से क्या प्राप्त होगी परम शांति मतलब मन से जानेंगे और किससे जानेंगे शास्त्र से शास्त्र से जानो फिर मन से निर्ध्यान करो फिर जानो से जानना मन से प्रत्यक्ष करना तो इन दोनों साधनों से जो प्राप्त होता है परम शांति उसे कहते हैं अस्तित्व उपलब्ध व्यस्त तत्व भाव न शोभ अस्तित्व उपलब्ध व्यस्त अस्ति तो तो अस्ति अस्ति तो तो अस्ति इति एव इति एव एव अट्वधव्यों भाव उभयो अस्ति अस्ति अस्ति इति इति एव एव अस्तीपलब्ध्यस्ते अस्तिपल से तत्व प्रसिद्ध अस्तिपल यहावद अस्तिपल्य तत्व चेन उभ अस्तिपल्यस्ते उभयो अस्ति अस्ति इति इति उभयो अस्थभ्यस्ते क्या बोला अच्छा उपलब्ध अभ्य सोना चाहिए हाँ छोटा है ठीक है अस्थि देखना उपलब्ध अभ्य चाहिए उपलब्ध उपलब्ध से दुबारा देखेंगे अस्ति इति अस्ति उभयो अस्त उपलब्धव्य तत्व भाव उभस्पलब से, से अंदर बता दिया है ना अर्थ लगाइए अस अस्थ इतव्य परमात्मा अस्ति मतलब परमात्मा अस्ति परमात्मा है इसी एवं इस प्रकार ही उपलब्ध शास्त्र से जानना चाहिए परमात्मा है इस प्रकार ही शास्त्र से उसे जानना चाहिए क्या चा, तत्त्वभावेन भावेन तत्त्वभावेन तत्व भावेन तत्व का देखना टिप्पणी पूर्व पेज पे चली गई पूर्व पेज पे आइए तत्व भाव तत्व मिला पूर्व पेज देखा तत्व भाव्य थे अन तत्व की भावना की जाती है जिसके द्वारा भाव्य करते का चिंतन किया जाता है जिसके द्वारा उसे क्या कहते हैं तत्त्व भाव क्या कहते हैं तो यहाँ पर तत्त्व भाव करते क्या हो गया मन तत्त्व भाव मना तत्व का जिसके द्वारा भावना की जाए चिंतन किया जाए उसे कहते हैं तत्व भाव तो तत्व भाव का क्या अर्थ हो जाएगा मन लगाइए अस्थि परमात्मा हाँ देखना परमात्मा है इस प्रकार ही शास्त्र से उसे जानना चाहिए और इसके पश्चात इसके पश्चात शास्त्र से जानने के पश्चात मन से परमात्मा को जानना चाहिए उपलब्ध का यहाँ ध्यान हो जाएगा तत्व कर कार मन से मन से परमात्मा को जानना चाहिए परमात्मा है इस प्रकार पहले उसे शास्त्र से जानना चाहिए फिर उसे किससे जानना चाहिए शास्त्र से तत्ने मन से बाद में किससे जानना चाहिए पहले किससे जानेंगे फिर मन, तत्व भाव से। परमात्मा इस प्रकार से जानना चाहिए और इसके पश्चात से परोक्ष ज्ञान होगा इस साधना करने पर मन से अपरोक्ष तो होगा ना तो मन से जानेंगे बाद में और इसके पश्चात तत्व भावे अर्थ है की मन से परमात्मा को जानना चाहिए उभयोग अर्थ है की दोनों साधनों में दो साधन हो गए ना शास्त्रो मन शास्त्र उपयोग करते दोनों साधनों में अस्थि का अर्थ है परमात्मा है इसी परमात्मा है इस प्रकार जानने वाले का उपलब्धभ्य क्या है जानने वाले का परमात्मा है इस प्रकार जानने वाले का ही तत्व तो भावा प्रसिद मन प्रसन्न हो जाता है मन प्रसन्न मतलब दोनों साधनों में परमात्मा है इस प्रकार जानने वाले का ही तत्व भावा प्रसिद मन प्रसन्न हो जाता है मतलब दोनों साधनों से अर्थ कर लेना उभयोग का उभयो जो है ना ये यहाँ पर क्या करेंगे तृतीया तो समझ लेना तो दोनों साधनों से मतलब शास्त्र से और वन से तो दोनों साधनों से अस्ति परमात्मा है इसी इस प्रकार उपलब्ध व्यस्त से इस प्रकार परमात्मा को जानने वाले का ही तत्व बाबा प्रतिदी मन प्रसन्न हो जाता है तो दोनों साधनों से जानना है ना परमात्मा की सत्ता का सत्ता का हाँ अब देखो परमात्मा है इस प्रकार अस्तित्वेन प्रथम शास्त्र से उसे जानना चाहिए है इस प्रकार अब शास्त्र से क्यों जानना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है परमात्मा शास्त्रिक वेद है और परोक्ष ज्ञान के पश्चात क्या करना चाहिए मन से उसका साक्षात्कार तो दोनों उपायों से जो व्यक्ति जानता है ना तो उसका मन कैसा होता है प्रसन्न होता है मन कैसा होता है प्रसन्न होता है मतलब क्या होता है प्रसन्न होता है इसका मतलब राग आदि दोषों से रहित तो होकर परम शांति को प्राप्त करता है है ना? उसका मन प्रसन्न होता है मतलब अत्यंत शांत हो जाता है उसका मन अत्यंत हाँ तब तो बाबा मन अत्यंत शांत हो जाता है ऐसा कहते हैं मन से साक्षा कर दिया अब इसी का दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं अभी जो वर्ष किया ना उसके अनुसार मन शांत हो जाता है, है न अब इसका दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं लगाइए अस्तित्व उपलब्ध व्य तत्व उभयो अस्तित्व उपलब्ध भावे उपलब्धव्य तत्व भाव प्रतीदे वही है अर्थ में भेद है अन्य वही है यहाँ भी उपलब्ध से करना पड़ेगा जो अर्थ में है ना आगे वहां भी पाठ सुधारना पड़ेगा आपको अस्ति देखो अर्थ में अस्थि उपलब्ध परमात्मा है इस प्रकार उसे, उसे ही चाहिए। परमात्मा है अस्ति, अस्ति जानना सामान रूप से जानना है परमात्मा है इस प्रकार उसे अस्तित्व जानना चाहिए अर्थात सामान्य रूप से जानना चाहिए क्या मतलब और इसके पश्चात तत्व भाव जब यहाँ पर सामान्य रूप से जानना अर्थ कर दिया तो तत्व भाव कर जाएगा कि देखो पेज की गया तत्त्वम देखो बाईस पर ब्रह्म और उसका भावाधारण धर्म तत्व पर क्या धर्म क्या है जगत कारण अंतरात्मकवादी है इसके पश्चात जगत कारण अंतरात्मकवादी असाधारण धर्मो से उसे जानना चाहिए तत्व मतलब असाधारण धर्म से उसे जानना चाहिए उभयो कर्त है सामान्य और विशेष दोनों रूपों में प्रथम सामान्य प्रमाण से पहले सामान्य प्रमाण से अस्थि परमात्मा है इस प्रकार सामान्य रूप से जानने वाले उपासक का परमात्मा इस प्रकार सामान्य रूप से तत्व बाबा तत्व बाबा कर तभी क्या किया था परमात्मा के असाधारण घर में परमात्मा के और प्रसिद्धी करते स्पष्ट ज्ञान होता है की देखना की परमात्मा है इस प्रकार सामान्य रूप से जानने वाले को जी परमात्मा के असाधारण धर्मों का प्रकाश होता है परमात्मा के असाधारण धर्म कारणत्व आदि अब देखो आगे व्याख्या में शास्त्र परमात्मा है इस प्रकार सामान्य रूप से परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं और जगत कारणत्व सकल चेतना चेतन विलक्षणत्व आदि असाधारण धर्मों से भी उसका प्रतिपादन करते, करते हैं सर्वांतरात्मत्व रूप से उसका प्रतिपादन करते हैं तो अब ये ध्यान देना कि पहले उसको शास्त्र से जान करके फिर मन से जो साक्षात्कार करता है उसको ही तत्व भाव प्रति परमात्मा के असाधारण धर्मों का ज्ञान होता है कैसे ज्ञान असाधारण या कई असाधारण धर्म से विशिष्ट परमात्मा का ज्ञान होता है नहीं तो ऐसे परमात्मा है इसे नहीं पता चलेगा इन विशेषताओं वाले हैं ऐसा पता नहीं चलेगा विशेष धर्म होता है